भारतीय व्याख्यान संन्यास उसका आदर्श तथा साधन 19 जून 1899 को जब स्वामी जी दूसरी बार पाश्चात्य देशों को जाने लगे उस अवसर पर विदाई के उपलक्ष में बेलूर मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें एक मानपत्र दिया उसके उत्तर में स्वामी जी ने जो कहा था उसका सारांश निम्नलिखित है स्वामी जी का भाषण यह समय लंबा भाषण देने का नहीं है परंतु संक्षेप में मैं कुछ उन बातों की चर्चा करूंगा जिनका तुम्हें आचरण करना चाहिए पहले हमें अपने आदर्श को भली भांति समझ लेना चाहिए और फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए जिनके द्वारा हम उसको चरितार्थ कर सकते हैं तुम लोगों में से जो सन्यासी हैं उन्हें सदैव दूसरों के प्रति भलाई करते रहने का यत्न करना चाहिए क्योंकि संन्यास का यही अर्थ है इस समय त्याग पर एक लंबा भाषण देने का अवसर नहीं है परंतु संक्षेप में मैं इसकी परिभाषा इस प्रकार करूंगा कि त्याग का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर लें नहीं नहीं इससे बहुत दूर आत्महत्या करने वालों को मृत्यु कभी प्यारी नहीं होती क्योंकि यह वविधा देखा गया है कि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता है और यदि वह अपने यत्न में असफल रहता है तो दोबारा फिर वह उसका कभी नाम भी नहीं लेता तो फिर प्रश्न यह है कि मृत्यु के लिए प्रेम कैसा होता है यह हम निश्चित जानते हैं कि हम एक न एक दिन अवश्य मरेंगे और जब ऐसा है तो फिर किसी सत्कार्य के लिए ही हम क्यों न मरें हमें चाहिए कि हम अपने सारे कार्यों को जैसे खाना पीना सोना उठना बैठना आदि सभी आत्मत्याग की ओर लगा दें भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो परंतु उससे क्या लाभ हुआ यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भलाई के लिए अर्पण नहीं किया इसी प्रकार तुम पुस्तकें पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो परंतु उससे भी कोई लाभ नहीं यदि समस्त संसार के हित के लिए तुमने उस मस्तिष्क को लगाकर आत्मत्याग नहीं किया क्योंकि सारा संसार एक है और तुम इसके एक अत्यंत अकिन अंश हो इसीलिए केवल स्तुक्ष स्वयं के, के अभ्युदयार्थ यत्न करने की अपेक्षा श्रेष्ठ है कि तुम अपने करोड़ों भाइयों की सेवा करते रहो सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशरोमुखम सर्वतः शुति मल्लो के सर्वमावृत्त तिषति गीता सर्वत्र उसके हाथ और पैर है सर्वत्र उसके नेत्र शीर और मुख हैं तथा लोक में सर्वत्र उनके कान है वह ईश्वर सर्वव्यापी होकर सर्वत्र विद्यमान है इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ ऐसी ही मृत्यु में स्वर्ग है उसी में सारी भलाई है और इसके विपरीत समस्त अमंगल तथा नरक है अब हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अथवा साधनों द्वारा हम इन आदर्शों को कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा आदर्श ऐसा न हो जो असंभव हो अत्यंत उच्च आदर्श रखने में एक बुराई यह है कि उससे उस राष्ट्र कमजोर हो जाता है तथा धीरे धीरे गिरने लगता है यही हाल बौद्ध तथा जैन सुधारों के बाद हुआ परंतु साथ ही हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अत्यधिक व्यवहारिकता भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि तुम में थोड़ी सी भी कल्पना शक्ति नहीं है यदि तुम्हारे पथ प्रदर्शन के लिए तुम्हारे सामने कोई भी आदर्श नहीं है तो तुम निरय जंगली ही हो अत हमें अपने आदर्श को कभी नीचा नहीं करना चाहिए और साथ ही यह भी नहीं होना चाहिए कि हम व्यवहारिकता को बिल्कुल भूल बैठे इन दो अतियों से हमें बचना चाहिए हमारे देश में तो प्राचीन पद्धति यह है कि हम एक गुफा में बैठ जाएं, वहीं ध्यान करें और बस वहीं मर जाएं। परंतु मुक्ति लाभ के लिए यह गलत सिद्धांत है कि हम दूसरों के आगे ही बढ़ते चले जाएँ आगे या पीछे साधक को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वह अपने अन्य भाइयों की मुक्ति के लिए भी यत्न नहीं करता है तो उसे मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती अतय तुम्हें इस बात का यत्न करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में उच्च आदर्श तथा उत्कृष्ट व्यवहारिकता का सुंदर सामंजस्य हो तुम्हें इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि एक क्षण तो तुम पूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हो सको पर दूसरे ही क्षण मठ के चारा की भूमि की ओर इशारा करके स्वामी जी ने कहा इन खेतों को जोतने के लिए उद्यत हो जाओ अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शास्त्रों की कठिन गुत्थियों को स्पष्ट रूप से समझा सको पर दूसरे ही क्षण उसी उत्साह उस से इन खेतों की फसल को ले जाकर बाजार में भी बेच सको छोटे से छोटे सेवा टहल के कार्य के लिए भी तुम्हें उद्यत रहना चाहिए और वह भी केवल यही नहीं बल्कि सर्वत्र अब दूसरी बात जो ध्यान में रखने योग्य है वह यह है कि इस मठ का उद्देश्य है मनुष्य का निर्माण करना तुम्हें केवल वही नहीं सीखना चाहिए जो हमें ऋषियों ने सिखाया है ये ऋषि चले गए और उनके मतवाद भी उन्हीं के साथ चले गए अब तुम्हें स्वयं ऋषि बनना होगा तुम भी वैसे ही मनुष्य हो जैसे कि बड़े से बड़े व्यक्ति जो कभी पैदा हुए यहाँ तक कि तुम अवतारों के सदृश हो केवल ग्रंथों के पढ़ने से ही क्या होगा केवल ध्यान धारणा से भी क्या होगा तथा केवल मंत्र तंत्र भी कर क्या कर सकते हैं तुम्हें तो अपने ही पैरों पर खड़े होना चाहिए और इस नए ढंग से कार्य करना चाहिए वह ढंग जिससे मनुष्य मनुष्य बन सक जाता है सच्चा नर वही है जो इतना शक्तिशाली हो जितनी शक्ति स्वयं है परंतु फिर भी जिसका हृदय एक नारी के सदिश कोमल हो तुम्हारे चारों ओर जो करोड़ों व्यक्ति हैं उनके लिए तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए परंतु साथ ही तुम लोहे के समान दृढ़ और कठोर बने रहो पर ध्यान रहे के साथ ही तुम में आज्ञा पालन की नम्रता भी हो मैं जानता हूँ कि ये गुण एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं परंतु हाँ ऐसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले गुण तुम में होने चाहिए यदि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें इस बात की आज्ञा दे कि तुम नदी में कूद पड़ो और एक मगर को पकड़ लाओ तो तुम्हारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि पहले तुम आज्ञा पालन करो और फिर कारण पूछो घड़े ही तुम्हें दी हुई आज्ञा ठीक न हो परंतु फिर भी तुम पहले उसका पालन करो और फिर उसका प्रतिवाद करो हमारे संप्रदायों में विशेषकर वंगीय संप्रदायों में एक विशेष दोष यह है कि यदि किसी के मत में कुछ अंतर होता है तो बिना कुछ सोचे विचारे व झट से एक नया संप्रदाय शुरू कर देता है थोड़ा सा भी रुकने का उसमें धीरज नहीं होता अतएव अपने संघ के प्रति तुम में अटूट श्रद्धा तथा विश्वास होना चाहिए यहाँ अवज्ञा को तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता और यदि कहीं वह दिखाई दे तो निर्दयता पूर्वक उसे कुचल कर नष्ट कर डालो हमारे इस संघ में एक भी अवज्ञाकारी सदस्य नहीं रह सकता और यदि कोई हो तो उसे निकाल बाहर करो हमारे इस शिविर में दगाबाजी नहीं चल सकती यहाँ तक कि धोखेबाज नहीं रह सकता इतने स्वतंत्र रहो जितनी वायु पर हां साथ ही ऐसे आज्ञा पालक तथा नम्र जैसा कि यह पौधा या कुत्ता